चौथा भाग बरसों से छोड़ा हुआ जमींदार का घर विलास की देखरेख में सुधारा जाने लगा वो सारा अद्भुत सामान बैलगाड़ियों में लदकर कलकत्ता से रोजाना आने लगा जिसे गांव वालों ने कभी देखा ही नहीं था जमींदार की इकलौती बेटी अपने घर रहने आएगी ये समाचार फैलते ही केवल कृष्णपुर ही नहीं राधापुर ब्रिजपुर धीगड़ा आदि आसपास के पांच सात गांवों में भी हलचल मच गई एक तो घर के निकट जमींदार का निवास हमेशा से ही लोगों को बुरा लगता रहा है दूसरे जमींदार के गांव में न रहने का भी प्रजा को अभ्यास हो गया है इसलिए उनके फिर से गांव में बसने की इच्छा सबको एक अन्याय और उत्पात सी लगी मैनेजर रासबिहारी के कठोर शासन में उनके दुखों की यों ही सीमा नहीं थी अब जमींदार की लड़की के गांव लौटने के शुभ उपलक्ष्य में वहां कौन सा नया उपद्रव खड़ा होगा बाजार मैदान घाट हर स्थान पर अशुभ चिंता चर्चा का विषय बन गया स्वर्गवासी बूढ़े जमींदार बनमाली जितने दिन जीवित रहे उतने दिन दुख में भी सुख था किसी तरह एक बार कलकत्ता में उनके पास पहुंच जाने पर निराश होकर लौटना नहीं पड़ता था लेकिन जमींदार की बेटी की उम्र छोटी है और मिजाज गरम है रास बिहारी के लड़के के साथ विवाह का हल्ला भी गांव में फैल रहा है वो मेम साहब ठहरी मलेच है इसलिए निकट भविष्य में ही रासबिहारी के पाजीपन की कल्पना करके किसी का मन सुखी नहीं रहा है जनेयुधारी ब्राह्मणों के मन में भी नहीं और जनेयु ना पहनने वाले शूद्रों के मन में भी नहीं इस भय और चिंता में बरसात बीत गई सर्दी के आरंभ में ही एक मधुर प्रभात में दो घोड़ों की खुली फिटन में चढ़कर तरुणी जमींदार कन्या सैकड़ों नर नारियों की भय तथा कौतूहुल भरी नजरों के बीच हुगली स्टेशन से पुरखों के पुराने निवास स्थान में पहुंच गई बंगाली कन्या है अठारह उन्नीस वर्ष पार हो गए हैं लेकिन विवाह नहीं हुआ खुल्लम खुल्ला जूते पहनती है खाद्य अखाद्य का विचार नहीं करती, आदि निंदा वाले एकांत में करने लगे और एक एक दो दो करके जमींदार का नजराना लेकर आने लगे पांच छह दिन के बाद एक दिन सवेरे जब विजया चाय पीकर नीचे की बैठक के कमरे में विलास बाबू के साथ जमीन जायदाद के संबंध में बातचीत कर रही थी एक नौकर ने आकर कहा एक सज्जन मिलना चाहते हैं विजया ने कहा यहीं लेवा लाओ इधर कुछ दिनों से प्रजा के छोटे बड़े लोग नजराना लेकर जब तब आते रहते थे इसलिए उसने कोई विचार नहीं किया लेकिन जैसे ही नौकर के पीछे आने वाले सज्जन पर नजर पड़ी विजया विस्मित हो गई उसकी उम्र अनुमान से 24-25 वर्ष की होगी लम्बा डीलडॉल लेकिन उस हिसाब से अष्टपृष्ट नहीं दुबला पतला रंग गोरा था ताड़ी मुझे बनी थी पैरों में चट्टियाँ थीं बदन पर कुर्ता नहीं था एक मोटी चादर थी जिसके झरोखे से जनेयू के धागे दिखाई दे रहे थे साधारण नमस्कार करके वो एक कुर्सी खींचकर बैठ गया इसके पहले जो कोई भला आदमी मिलने आया है नजराने का रुपया हाथ में लेकर आया है लेकिन उस व्यक्ति के आचरण में तो रत्ती भर संकोच नहीं है उसके आने से केवल विजया को ही आश्चर्य नहीं हुआ विलास भी कम विस्मत नहीं हुआ दूसरे गांव में रहने पर भी विलास उस ओर के सभी लोगों को पहचानता था आगंतुक सज्जन ने ही बात शुरू की बोला मेरे मामा पूर्ण गांगुली आपके पड़ोसी हैं बगल वाला मकान उन्हीं का है मैं सुनकर अवाक रह गया कि उनके पुरखों के समय से चली आ रही दुर्गा पूजा आप अब की बार बंद करा देना चाहती हैं इसका मतलब क्या है ये कहकर उसने विजया के चेहरे पर नजरें जमा दी प्रश्न और उसके पूछने के ढंग से विजया आश्चर्य में पड़ गई विलास ने रूखे स्वर में कहा आप क्या इसीलिए मामा की ओर से झगड़ा करने आए हैं लेकिन किससे बात कर रहे हैं ये तो मत भूलिए आगंतुक ने हंसकर कुछ जीप दबाकर कहा सो मैं नहीं भूला हूं और झगड़ा करने भी नहीं आया हूं मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था इसलिए अच्छी तरह जान लेने के लिए आया हूं विलास ने हंसी उड़ाने के अंदाज में कहा विश्वास क्यों नहीं हुआ आगंतुक ने कहा कैसे होगा बताइए भला अकारण अपने पड़ोसी के धार्मिक विश्वास पर आघात कीजिएगा इस बात पर विश्वास न होना ही तो स्वाभाविक है धर्म को लेकर तर्क वितर्क करना विलास का बचपन से ही अत्यंत प्रिय विषय रहा है उत्साहित होकर छिपे उपहास से बोला आपके लिए निरर्थक जान पड़ने पर भी किसी के लिए उसका अर्थ नहीं होगा या आपके धर्म कहने से ही सब उसे सर माथे रख लेंगे इसका तो कोई कारण नहीं मूर्ति पूजा हमारे लिए धर्म नहीं है और उसे बंद करना हम अन्याय नहीं मानते आगंतुक ने गहरे आश्चर्य से विजया की ओर देखकर पूछा तब क्या आप भी यही कहती हैं उसके आश्चर्य से विजया को चोट पहुंची लेकिन उसे छिपाकर सहज स्वर में बोली मुझसे क्या आप इसके विरुद्ध विचार सुनने की आशा से आए हैं विलास ने गर्व से हंसकर कहा ऐसा ही जान पड़ता है लेकिन ये तो विदेशी आदमी है संभव है आपके विषय में कुछ भी नहीं जानते हों आगंतुक ने पल भर चुपचाप विजया के मुंह की ओर एकटक देख कर कहा विदेशी न होने पर भी मैं इस गांव का आदमी नहीं हूं ये बात सच है तो भी मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी मूर्ति पूजा की बात आपके मुंह से नहीं निकली फिर भी साकार निराकार का झगड़ा मैं नहीं उठाऊंगा आप लोग ब्रह्म समाजी हैं मैं जानता हूं लेकिन गांव में यही तो एक पूजा है पूरे वर्ष गांववासी इन तीन दिनों की आशा से बाट झोते बैठे हैं गांव आपका है प्रजा आपके बेटा बेटी के समान है यही आशा तो सब करते हैं कि आपके आने के साथ गांव का आनंद उत्सव सौ गुना बढ़ जाएगा लेकिन ऐसा ना करके आनंद की हत्या करके इतना बड़ा दुख दुखी प्रजा के सर पर ला दीजिएगा ये विश्वास कर लेना क्या सहज है मैं तो विश्वास कर नहीं सकता विजया साहसा उत्तर ना दे सकी दुखी प्रजा के नाम से उसका कोमल मन पीड़ा से भर उठा पल भर खामोशी छाई रही फिर विलास बाबू विजया के शब्दहीन और स्नेह से आर्द्र चेहरे की ओर देखकर मन ही मन कर्म और बेचैन होकर उपेक्षा से बोले आपने बहुत सी बातें कही हैं आपसे साकार निराकार पर बहस करूं इतना समय मेरे पास भी नहीं है वो चूल्हे में जाए आपके मामा एक क्यों 21 मूर्तियां गढ़कर घर में बैठकर पूजा कर सकते हैं कोई हानि नहीं मुझे तो केवल आपत्ति है मृदंग ढोलक झालर रात दिन कानों के पास पीट पीट कर अस्वस्थ बना देने में आगंतुक ने थोड़ा हंसकर कहा रात दिन तो बचते नहीं फिर सभी उत्सवों में थोड़ा बहुत होहल्ला शोर शराबा तो होता ही है फिर विजया को लक्ष्य करके बोला सोय अर्चन अगर कुछ होगी तो होने दीजिए आप मां की जाती हैं संतान के आनंद का अत्याचार उपद्रव आप नहीं सहेंगी तो कौन सहेगा विजया उसी तरह निरुत्तर बैठी रही विलास व्यंग से सूखी हंसी हंसकर बोला हाँ आपने तो मतलब गांठने के लिए संतान और मां की उपमा दे डाली सुनने में बुरी नहीं लगी लेकिन अगर आप मुसलमान होते और मामा के कानों के पास मोहर्रम शुरू कर देते तो क्या वो उन्हें अच्छा लगता जो भी हो हमारे पास बेकार बकवास करने के लिए समय नहीं है पिताजी ने जो आज्ञा दी है वही होगा कलकत्ता से यहां लाकर मैं व्यर्थ ही ढोलक मृदंग झालरों से इनके कान बहरे नहीं होने दूंगा किसी भी तरह नहीं उसके ओछे व्यंग और अधिक बिगड़ उठने के कारण आगंतुक की आंखों की चमक बढ़ गई उसने विलास की ओर आँखें उठाकर कहा मुझे पता नहीं आपके पिता कौन है और उन्हें मनाही करने का क्या अधिकार है लेकिन आपने मोहर्रम की जो उपमा दे डाली तो अगर रोशन चौकी ना होकर मुसलमानों के ढोल ताशे होते तो क्या आप उन्हें इसी तरह रोक सकते ये केवल निरी स्वजाति के प्रति अत्याचार नहीं तो और क्या है विलास एकदम कुर्सी छोड़कर उछल पड़ा लाल लाल आंखें करके भयानक आवाज में चिल्लाकर बोला पिताजी के संबंध में सोच समझ कर बात करो कह देता हूँ वरना अभी इसी समय तुम्हें दूसरे तरीके से बता दूंगा कि वो कौन है और उनका क्या अधिकार है ने विलास के मुंह की ओर आश्चर्य से तो देखा लेकिन उसके चेहरे पर भय की छाया दिखाई नहीं दी दिखाई दी विजया के चेहरे पर उसके घर में बैठकर उसी के एक अपरिचित अतिथि के प्रति किए गए इस अभद्र आचरण से क्रोध और लज्जा के मारे उसका सारा चेहरा लाल हो उठा आगंतुक एक पल विलास के मुंह की ओर देखता रहा लेकिन दूसरे ही पल उसकी पूरी अपेक्षा करके विजया की ओर आंखें फेर कर बोला मेरे मामा बड़े आदमी नहीं हैं, उनका पूजा का आयोजन साधारण सा है फिर भी आपकी निर्धन प्रजा का पूरे वर्ष का यही एकमात्र आनंद उत्सव है हो सकता है आपको कुछ असुविधा हो लेकिन क्या प्रजा के लिए आप इतना भी नहीं सह सकेंगी विलास क्रोध से पागल सा होकर सामने की मेज पर जोर से घूसा मारकर चीख उठा नहीं नहीं सह सकेंगी कभी नहीं सह सकेंगी मुट्ठी भर मूर्ख किसानों के पागलपन को सहने के लिए कोई जमींदारी नहीं करता तुम्हें और कुछ कहना ना हो तो जाओ हम लोगों का समय व्यर्थ नष्ट मत करो ये कहकर उसने हाथ से दरवाजा दिखा दिया उसकी तीव्र उत्तेजना से पल भर के लिए आगंतुक सज्जन जैसे हत बुद्धि हो गए कुछ कह नहीं पाए लेकिन पिता से विजया ने थोथी शिक्षा नहीं पाई थी उसने शांत और धैर्य से विलास की ओर देख कर कहा आपके पिता मुझे बेटी के समान स्नेह करते हैं इसलिए शायद उन्होंने इनकी पूजा बंद करा दी है लेकिन अगर तीन चार दिन थोड़ा हो हल्ला होता भी रहे तो क्या हर्ज है विजया की बात पूरी नहीं हो पाई थी कि विलास ने उतनी ही ऊंची आवाज में विरोध किया ये हल्ला गुल्ला असहनीय है आप जानती नहीं इसलिए विजया ने मुस्कुराते हुए कहा होने दीजिए हल्ला गुल्ला। तीन दिन ही होगा ना अगर कलकत्ता होता तो आप क्या करते वहां तो आठों पहर कानों के पास तोपे दकती रहे तो भी चुप रहकर सहना पड़ता है ये कहकर वो आगंतुक युवक की ओर देखकर हंसते हंसते बोली अपने मामा से कह दीजिए कि वे हर बरस जैसी पूजा करते हैं इस बार भी करें मुझे रत्ती भर भी आपत्ति नहीं है आगंतुक और विलास बाबू दोनों ही आश्चर्यचकित होकर विजया की ओर देखने लगे तो अब आप चाहिए कहकर विजया ने हाथ उठाकर साधारण सा नमस्कार कर लिया अपरिचित सज्जन भी स्वयं को संभालकर उठ खड़े हुए और नमस्कार तथा धन्यवाद के बाद विलास से भी नमस्कार करके बाहर चले गए क्रोध के मारे विलास ने दूसरी ओर आंखें फिराकर उसे अस्वीकार कर दिया लेकिन विजया और विलास जान नहीं पाए कि वो अपरिचित युवक ही उस सर्वाधिक मुख्य आसामी जगदीश का बेटा है